महाभारत शांति पर्व अठा विंशोध्याय अशि और जनक के संवाद द्वारा प्रारब्ध की प्रबलता बतलाते हुए व्यास जी का युधिठिर को समझाना व समुवाच ज्ञातिशोक प्राणान्योक्षत ज्येष्ठ पांडुपुत्र वे संपान्जी कहते हैं भाई बंधुओं के शोक से संतप्त हो अपने प्राणों को त्याग देने की इच्छा वाले पांडव के शोक को महर्षि व्यास ने इस प्रकार दूर किया अत्र उदाहम पुरातन अस्मगीबोधा युधि ब्याज बोले पुरुषिंग रिटिर इस प्रसंग में जानकार लोग अस्मा ब्राह्मण के गीत संबंधी इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं इसे सुनो अम अम जनको निपह संशय परिप प्रक्ष दुख शोक समन्वित एक समय की बात है दुख शोक में डूबे हुए विदे राज जनक ने ज्ञानी ब्राह्मण अस्मा से अपने मन का संदेह इस प्रकार पूछा प्रतिपतव्य कल्याण ग जनक बोले ब्रम्हन जन और धन की उत्पत्ति या विनाश होने पर कल्याण चाहने वाले पुरुष को कैसा निश्चय करना चाहिए असमोवाच उत्पन्नम आत्मा नरसान तत्यानुवर्तन दुख सुखा ने कहा राज मनुष्य का यह शरीर जब जन्म कर, ग्रहण करता है तब उसके साथ ही सुख और दुख भी उसके पीछे लग जाते हैं तमाम अन्यतरापत यदप्य तदस्य चेतनामासो भरत भ्रमवा इन दोनों में से एक ना एक की प्राप्ति तो होती ही है अतः जो भी सुख या दुख उपस्थित होता है वही मनुष्य के ज्ञान को उसी प्रकार हर लेता है जैसे हवा बादल को उड़ा ले जाती है अभिजात सिद्धोस्में ना केवल मानुषे हेतु त्रिभिष तो चित्त प्रति इसी से मैं कुलीन हूँ सिद्ध हूँ और कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ ये अहंकार की तीन धाराएं मनुष्य के चित्त को सींचने लगती है आदानं फिर वह मनुष्य भोगों में आसक्त चित्त होकर क्रमशः बाप दादों की रखी हुई कमाई को उड़ाकर कंगाल हो जाता है और दूसरों के धन को हड़प लेना अच्छा मानने लगता है तमति क्रांत मर्याद अमरे आदम आदान प्रतिषे धन तिराजान मृग शुभी जैसे व्याधे अपने बाणों द्वारा मृगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं उसी प्रकार मर्यादा लांघकर अनुचित रूप से दूसरों के धन का अपहरण करने वाले उस मनुष्य को राजा दंड द्वारा वैसे कुमार्ग पर चलने से रोकते हैं ये परिणते वर्षा भविष्यन्ति वर्षा राजन जो पार्थिव या तीस वर्ष की उम्र वाले मनुष्य चोरी आदि कुकर्मों में लग जाते हैं वे सौ वर्ष तक जीवित नहीं रह पाते तम पर दुखा बुद्ध्या भय सजमाचरेत सर्व जहां तहाँ समस्त प्राणियों के दुखद बर्ताव से उन पर जो कुछ बीतता है उसे देखता हुआ मनुष्य दरिद्रता से प्राप्त होने वाले उन महान दुखों का निवारण करने के लिए बुद्धि के द्वारा औषध करे, अर्थात विचार द्वारा अपने आप को कुमार्ग पर जाने से रोके मानसा विभ्रम अनिष्टोपनिपातो वृतीयम न उपद्य मनुष्यों को बार बार मानसिक दुखों की प्राप्ति के कारण दो ही हैं, चित्त का भ्रम और अनिष्ट की प्राप्ति तीसरा कोई कारण संभव नहीं है एवं एता दुखानी तानी मानव विविधान्योपर्तंते तथा संस्पर्श जान्य इस प्रकार मनुष्य को इन्हीं दो कारणों से ये भिन्न भिन्न प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं विषयों के आसक्ति से भी ये दुख प्राप्त होते हैं जरा मृत्यो भूता बलिना दुर्बलाना च ह्रस्वा महतामी बुढ़ापा और मृत्यु ये दोनों दो भेड़ियों के समान है जो बलवान दुर्बल छोटे और बड़े सभी प्राणियों को खा जाते हैं न कषि जात क्रापे जरा मृत्यो मानव अभी सागर पर्यताम विजिते मां वसुन्धरा कोई भी मनुष्य कभी बुढ़ापे और मौत को लांग नहीं सकता भले ही वह समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी पर विजय पा चुका हो सुखम वर्यपस्थित प्राप्त अवसर सर्वम परिहारो नवेद्य प्राणियों के निकट जो सुख या दुख उपस्थित होता है वह सब उन्हें विवश होकर सहना ही पड़ता है क्योंकि उसके टालने का कोई उपाय नहीं है पूर्वे वैसी मध्य वाप्युत्तरे वा नवर्जनीया तीर्थ व ही कांक्षिता ये तथोन नरेश्वर पूर्वावस्था मध्यावस्था अथवा उत्तरावस्था में कभी न कभी वे क्लेश अनिवार्य रूप से प्राप्त होते ही हैं जिन्हें मनुष्य उनके विपरीत रूप में चाहता है अर्थात सुख ही सुख की इच्छा करता है परतु इसे कष्ट भी प्राप्त होते ही हैं। है अप्रिय वस्तुओं के साथ संयोग अत्यंत प्रिय वस्तुओं का भियोग अर्थ अनर्थ सुख और दुख इन सब की प्राप्ति प्रारब्ध के विधान के अनुसार होती है प्रादुर्भावस्य देहतागत प्रादुर्भावूता देहता चाप्तिर्व्याम योगस्वेत प्रतिष्ठित प्राणियों की उत्पत्ति देहावसान लाभ लाभ अर्थात नीलकंठ ने प्राप्ति का अर्थ लाभ और व्यायाम का अर्थ उसके विपरीत अलाभ किया है और हानि ये सब प्रारब्ध के ही आधार पर स्थित है गंधर्व रसर्शा निवर्तनते स्वभावत तथा सुख दुखा नि विधान अनुर्तते जैसे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध स्वभावतः आते जाते रहते हैं उसी प्रकार मनुष्य सुख और दुखों को प्रारब्धानुसार पाता रहता है आसनम शयनम जानम उत्थानम पान भोजनम नेतम सर्वूताना काल नवच्युत सभी प्राणियों के लिए बैठना सोना चलना फिरना उठना और खाना पीना ये सभी कार्य समय के अनुसार ही नियत रूप से होते रहते हैं बलवंत दुर्बला श्रीमंत चा परेशा विचित्र विचित्रकाल पर कभी कभी वैद्य भी रोगी बलवान भी दुर्बल और श्रीमान भी असमर्थ हो जाते हैं यह समय का उलट फिर बड़ा अद्भुत है तथा आरोग्यम सौभाग्यम उपभोगास् भवित न उत्तम कुल में जन्म बल पराक्रम आरोग्य रूप सौभाग्य और उपभोग सामग्री ये सब के अनुसार ही प्राप्त होते हैं संत पुत्र जो दरिद्र है और संतान की इच्छा नहीं रखते हैं उनके तो बहुत से पुत्र हो जाते हैं और जो धनवान है उनमें से किसी किसी को एक पुत्र भी नहीं प्राप्त होता विधाता की चेष्टा बड़ी विचित्र है जलम शस्त्राचापोव विषम जरण जंतो ऋचाच पतनम तथा निर्माणस यदृष्ट तीन गति से रोग अग्निजल शस्त्र भूख प्यास विपत्ति विष ज्वर और उचे स्थान से गिरना ये सब जीव की मृत्यु के निमित्त है जन्म के समय जिसके लिए प्रारब्ध जो निमित्त नियत कर दिया गया है है वही उसका अतः उसी के द्वारा भजाता है अर्थात परलोक में गमन करता है दृष्टि निष्क्रांतोथवा पुनः दृष्टते चा प्रतिक्रम ना पुनः कोई इससे तुका उल्लंघन करता दिखाई नहीं देता अथवा पहले भी किसी ने इसका उल्लंघन किया हो ऐसा देखने में नहीं आया कोई कोई पुरुष जो तपस्या आदि प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा देव के नियंत्रण में रहने योग्य नहीं है वह पूर्वोक्त सेतु का उल्लंघन करता भी दिखाई देता है दरिद्र परन्वित इस जगत में धर्मान मनुष्य भी जवानी में ही नष्ट होता दिखाई देता है और क्लेश में पड़ा हुआ दरिद्र भी सौ वर्षों तक जीवित रहकर अत्यंत वृद्धावस्था में भरता देखा जाता है अकिचना चुश्यन्ते पुरुषाचिर चिरजीविनः समृद्धि च कुल जाता पतंगवत जिनके पास कुछ नहीं है ऐसे दरिद्र भी दीर्घ देखे जाते हैं और धनवान कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य भी कीट पतंगों के समान नष्ट होते रहते हैं प्राएण श्रीमता लोके भोक्त शक्ति नीद काष्ठान्यपे धीरियंते दरिद्राणाम चर्वस जगत में प्राय धनवानों को खाने और पचाने की शक्ति ही नहीं रहती है और दरिद्रों के पेट में काठ भी पच जाते हैं अहमे तत्को मे ते मंडते काल नोजिता यदेष्टम असंतोषान दुरात्मा पापमाचरे दुरात्मा मनुष्य काल से प्रेरित होकर यह अभिमान करने लगता है कि मैं यह करूँगा वस उसे जो जो अभिष्ट होता है है उस को भी वह करने लगता बहुश्रुता विद्वान पुरुष शिकार करने जुआ खेलने स्त्रियों के संसर्ग में रहने और मदिरा पीने के प्रसंगों की बड़ी निंदा करते हैं परंतु इस पाप कर्म में अनेक शास्त्रों के श्रवण और अध्ययन से संपन्न पुरुष भी संलग्न देखे जाते हैं इन नोपलभ्य तान, इस, इस प्रकार काल के प्रभाव से समस्त प्राणी इष्ट और अनिष्ट पदार्थों को प्राप्त करते रहते हैं इस इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति का अदृष्ट के सिवा दूसरा कोई कारण नहीं दिखाई देता है। वायु आकाश अग्नि चंद्रमा सूर्य दिन रात नक्षत्र नदी और पर्वतों को काल के सिवा कौन बनाता और धारण करता है शीतम उष्ण तथा काल न परिवर्तित एवमे मनुष्युखे नर नरसरसभं सर्दी गर्मी और वर्षा का चक्र भी काल से ही चलता है नरश्रेष्ठ इसी प्रकार मनुष्यों के सुख दुख भी काल से ही प्राप्त होते हैं निषधा मंत्राच नैषा न पुनर्जप्राएंते मृत्युनोपेत जरया चापि मानव वृद्धावस्था और वित्त के वश में पड़े हुए मनुष्य को औसध मंत्र होम और जब भी नहीं बचा पाते हैं यथा यथाकाष्टम च काम चमेयाताम महोदधताम तद्वद्भूत सगम जैसे महासागर में एक काठ एक ओर से और दूसरा दूसरी ओर से आकर दोनों थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं तथा तो मिलकर फिर बिछड़ भी जाते हैं उसी प्रकार यहाँ प्राणियों के सहयोग वियोग होते रहते हैं ये चै पुरुषास्त्रिंग गीत बाध्य उपस्थिता ये चानाथा परन्नादाह सुमग्र जगत में जिन धर्मान पुरुषों की सेवा में बहुत सी सुंदरियां गीत और वाद्यों के साथ उपस्थित हुआ करती हैं और जो अनाथ मनुष्य दूसरों के अन्न पर जीवन निर्वाह करते हैं उन प्रति काल की समान चेष्टा होती है। माता संसारे कस्यते हमने संसार में अनेक बार जन्म लेकर सहस्त्रों माता पिता और सैकड़ों स्त्री पुत्रों के सुख का अनुभव किया है परंतु अब ये किसके हैं अथवा हम उनमें से किसके हैं संगत इस जीव का न तो कोई संबंधी होगा और न यह किसी का संबंधी है जैसे मार्ग में चलने वालों को दूसरे राहगीरों का साथ मिल जाता है उसी प्रकार यहाँ भाई बंधु स्त्री पुत्र और सुहृदों का समागम होता है से हम सोचेयम इतम स्थापय अतः विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ कहाँ जाऊँगा कौन हूँ यहाँ किस लिए आया हूँ और किस किसका शोक अनित्य करू अनित प्रियमारे में माता पिता यह संसार चक्र के समान घूमता रहता है इसमें प्रियजनों का सहवास अनित्य है यहाँ भ्राता मित्र पिता और माता आदि का साथ रास्ते में मिले हुए बटोयों के समान ही है न दृष्टपूर्व प्रत्यक्षम परलोकम यद्यपि विद्वान पुरुष कहते हैं कि परलोक न तो आँखों के सामने है और न पहले का ही देखा हुआ है तथापि अपने कल्याण की इच्छा रखते वाले पुरुष को शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन न करके उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए कुरेत पितृ दैवत्यम धर्मे चाचरेत यजेत विद्वान्दव त्रिवर्गम चा चाप्युपाचरे चाप दुर पितरों का श्राद्ध और देवताओं का यजन करें धर्माकूल कार्यों का अनुष्ठान और यज्ञ करे तथा विधिपूर्वक धर्म अर्थ और काम का भी सेवन करे सन्निम्ध्य जगद गंभीरे कालसागरे जरा मृत्यु महाग्राहे न कचिन्दु्यते जिसमें जरा और मृत्यु रूपी बड़े बड़े ग्रह पड़े हुए हैं उस गंभीर काल समुद्र में यह सारा संसार डूब रहा है किंतु कोई इस बात को समझ नहीं पाता है। आयुर्वेदम कि बहुवैद्या केवल, बहु केवल आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले बहुत से वैद्य भी परिवार सहित रोगों के शिकार हुए देखे जाते हैं ते पिबंत कथायाचम सर्पषे विभिधान नाम्युर्मिवर्तन ते बेला बे वे कड़वे कड़वे काढ़े और नाना प्रकार के घृत पीते रहते हैं तो भी जैसे महासागर अपनी तटभूमि से आगे नहीं बढ़ता उसी प्रकार वे मौत को लांघ नहीं पाते हैं रसायन सुप्रयुक्त रसाय भक्त नगाना गैर रसायन जानने वाले वैध्य अपने लिए रसायनों का अच्छी तरह प्रयोग करके भी वृद्धावस्था द्वारा वैसे ही जर्जर हुए दिखाई देते हैं जैसे श्रेष्ठ हाथियों के आघात से टूटे हुए वृक्ष दृष्टिगोचर होते हैं तथा तपसोपेता स्वाध्यायता दातशीला तर जरांत इसी प्रकार शास्त्रों के स्वाध्याय और अभ्यास में लगे हुए विद्वान तपस्वी दानी और यज्ञशील पुरुष भी जरा और मृत्यु को पार नहीं कर पाते हैं न हाहा निवर्तनते न माषा न पुनः क्षमा जाता नाम सर्वभूताम न ना पक्षा न पुनः छपा संसार में जन्म लेने वाले सभी प्राणियों के दिन रात वर्ष मास और पक्ष एक बार बीत कर फिर वापस नहीं लौटते हैं सौयम विपुल मध्वनम काली मध्रुव नरो वसम्येती सर्वभूतम मृत्यु के विश, स्विशाल मार्ग का सेवन सभी पापियों को करना सभी प्राणियों को करना पड़ता है इस अनित्य मानव को भी काल से विवश होकर कभी न टलने वाले मृत्यु के मार्ग पर आना ही पड़ता है देहो वा जीव तो भेत जीवो वेत देहत पति संगम अभ्येत मत के अनुसार जीव अर्थात चेतन से शरीर की उत्पत्ति हो या नास्तिकों की मान्यता के अनुसार शरीर से जीव की सर्वथा स्त्री पुत्र आदि या अन्य बंधुओं के साथ जो समागम होता है वह रास्ते में मिलने वाले राहगीरों के समान ही है नाइम अत्यंत समवासोलभ्य तेजात के नचे अभी शरीर के नचे किसी भी पुरुष को कभी किसी के साथ भी सदा एक स्थान में रहने का नहीं नहीं मिलता। जब अपने शरीर के के साथ साथ भी बहुत दिनों तक संबंध रहता, तब दूसरे किसी के साथ कैसे रह सकता है? पिता राजन आज तुम्हारे पिता कहाँ है आज तुम्हारे पिता में कहा गए निष्पाप नरेश आज न तो तुम उन्हें देख रहे हो और न वे तुम्हें देखते हैं न चै पुरुषो दृष्टा स्वर्ग से नरक आगमस्तो शाहपते तमिहा चरम कोई भी मनुष्य यहीं से इन स्थूल नेत्र द्वारा स्वर्ग और नरक को नहीं देख सकता उन्हें देखने के लिए सत्पुरुषों के पास शास्त्र ही एकमात्र नेत्र है अतः नरेश्वर तुम यहाँ उस शास्त्र के अनुसार ही आचरण करो ब्रह्मचर्यो हि चरित ब्रह्मचर्य मनुष्यूज मनुष्य पहले ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करके गृहस्थ में आश्रय स्वीकार करे और पितरों देवताओं तथा मनुष्यों अतिथियों के ऋण से मुक्त होने के लिए संतानोत्पादन तथा यज्ञ करे किसी के प्रति दो दृष्टि न रखे स यज्ञशील प्रजनहित प्राग ब्रह्मचारी प्रविक आराध स्वर्गमिव चलोकम परम चमुक्वाम हृदय व्यली कम, कम। मनुष्य पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके संतानोत्पादन के लिए विवाह करे नेत्र आदि इंद्रियों का पवित्र रखे और स्वर्गलोक तथा इलोक के सुख की आशा छोड़कर हृदय के शोक संताप को दूर करके यज्ञ यज्ञपरायण हो परमात्मा की आराधना करता रहे तो निपस्य तो प्रवित्त समम भी धर्म सर्वेषु चरा चरेश राजा यदि नियम पूर्वक प्रजा के निकट में निकट से कर के रूप में द्रव्य ग्रहण करे और राग द्वेष से रहित हो धर्म का पालन करता रहे तो उस धर्मपरायण नरेश का सुयस संपूर्ण चराचर चर लोकों में फैल जाता है वाक्यम समग्र परिपूर्ण हेतु तो अस्मा विशुद्ध बुद्धि यज गृह स्व प्रतिशाशोक निर्मल बुद्धि वाले विदेहराज जनक असमा का यह युक्तिपूर्ण संपूर्ण उपदय सुनकर शोक रहित हो गए और उनके आज्ञा अपने घर को लौट गए तथा छातेन धर्मेण महे तेता कुतमा उ अपने धर्म से कभी च्युत न होने वाले इंद्रतुल्य पराक्रमी कुंती कुमार जुदेटिव कु तुम भी शोक छोड़कर उठो और हृदय में हर्ष धारण करो तुमने क्षत्रिय धर्म के अनुसार इस पृथ्वी पर विजय पाई है अतः इसे भोगो इसकी अवहेलना न करो इस श्री महाभारते शांति पर राजधर्मानुशासन पर बढ़ी व्यास वाक्य इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में व्यास वाक्य विषय अट्ठाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ